टॉक दीपक बारा नाम का नंबर टेन जब तुमने ध्यान ही नहीं जाना तो तुम क्या धर्म जानोगे ध्यान का ही तो आत्यंतिक अनुभव धर्म है धर्म यानी स्वयं के जीवन की आंतरिक अनुभूति धर्म शास्त्रों में नहीं है स्वयं में है धर्म है भीतर का स्वभाव और उस स्वभाव को जिसने जान लिया वही सुसंस्कृत है क्योंकि तब क्रांति घट जाती तब उसे अपने आचरण को संभालना नहीं पड़ता तब उसका आचरण अपने से समझ जाता है तब उसे सोच सोच के नहीं चलना पड़ता कि क्या ठीक है और क्या गलत है फिर तो वो जो करता है वही ठीक होता है फिर उसे कभी पश्चाताप नहीं होता उपनिषद के इस वचन को समझो तेतरी उपनिषद में यह प्यारा वचन है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वा बिहेती कुतश्चन एत ही वन न तपेती किम अहम साधु नकव किम अहम पापम लोक है धर्म का लोक जहाँ पहुंच पाने से मन के साथ वाणी वापिस लौट आती है ध्यान में तो मन को छोड़ देना होता है क्योंकि अमनी दशा ध्यान है नानक का शब्द है अमनी मन के पार हट जाना होता है मन से ऊपर उठ जाना होता है मन को पीछे छोड़ देना होता है और मन छूटा तो वाणी छूट जाती क्योंकि मन की ही प्रक्रिया है वाणी मौन आया तो ध्यान आया न वहां मन है न वहां वाणी लेकिन जब कोई ब्रह्म को अनुभव कर लेता है तो पुनः मन लौट आता है और वाणी लौट आती क्योंकि अब जो जाना है उसे दूसरों से संवादित करना होगा निवेदन करना होगा फिर मन को नया काम मिलता है फिर वाणी को नई व्यवस्था मिलती फिर गीता फूटती है कुरान जन्मता है फिर धम्मपद उठता है जिस मन को छोड़ दिया था जिस वाणी को पीछे छोड़ दिया था अब उसको फिर नया काम मिलता है पहले मन मालिक था अब मालिक आत्मा है मन गुलाम है पहले वाणी तुम्हारे बस में न थी विचार तुम्हारे ऊपर हावी थे तुम कहो कि बंद हो जाओ तो बंद न होते थे तुम कहो कि चलो तो चलते न थे उनकी मौस वो तुम्ही को घसीटते थे तुम्हारी कोई लगाम न थी अब तुमने अपनी मालकियत पाली तुम अपने स्वामी हुए अब तुम वापस मन का उपयोग कर सकते हो अब वाणी का उपयोग कर सकते हो लेकिन अब मन संसार न बनाएगा अब मन सत्य की उद्घोषणा करेगा अब मन से उठे हुए विचार विक्षिप्तता ना लाएंगे बल्कि तुम्हारी विमुक्ति को गुनगुनाएंगे तुम्हारी विमुक्ति का संदेश पहुंचाएंगे सूत्र प्यारा है यतो तो वाचो निवर्तनते अप्राप मन साह उस परम ज्ञान में पहुंच जाने के बाद मन के साथ वाणी वापस लौट आती उस ब्रह्म के आनंद का जो अनुभव कर लेता है वह किसी से डरता नहीं डरने का कारण ही नहीं रह जाता हम डरते क्यों हैं हम डरते इसलिए हैं कि हमने अभी अपने को शरीर समझा है और शरीर की मृत्यु हो सकती है मृत्यु है तो डर है अभी हमने अपने को मन समझा है और मन का क्या भरोसा अपने ही मन का भरोसा नहीं लाख कसम खाओ कि क्रोध न करूंगा फिर क्रोध आ जाता है लाख नियम लो ब्रह्मचरी का नियम टूट टूट जाता है लाख प्रयास के बाद भी मन फिर फिर हावी हो जाता है अभी न तो अपने मन पर कोई काबू ना अभी अनुभव है अपने भीतर किसी अमृत तत्व का तो भय तो होगा ही मौत आ रही प्रतिपल आ रही कब आ जाए पता नहीं और कितना ही उपाय करो आएगी ही कितने ही भागो आएगी ही एक सूफी कहानी है प्यारी एक सम्राट का नौकर भागा हुआ आया उसका बहुत प्यारा नौकर था उसका बड़ा स्वामी भक्त नौकर था अपनी जान भी दे दे मालिक के लिए भागा हुआ आया बाजार गया था ऐसा घबराया आया जवान था स्वस्थ था सुंदर था अभी बाजार गया था तो सब बात और थी अभी लौटा तो यूं जैसे अचानक वसंत खो गया और पतझड़ आ गई उसके जीवन का पत्ता एकदम पीला पड़ गया चेहरा पीला जैसे सारा रक्त निचुड़ गया हो सम्राट ने पूछा तुझे हुआ क्या उसने कहा देरी ना करे मालिक मैं गया था बाजार में वहां एक काली छाया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा मैंने लौट के देखा मैंने पूछा तू कौन है उसने कहा मैं तेरी मौत और आज शाम को तैयार मिलना सूरज डूबने के वक्त ठीक सूरज डूबने के वक्त तैयार मिलना में आ रही हूं तो मैं बहुत घबरा गया हूं आज सांझ आज ही सांझ मौत आ रही क्या करूं क्या ना करूं एक ही बात सूझती कि आपके पास तो एक से एक तेज वाले चलने वाले घोड़े अपना सबसे तेज घोड़ा मुझे दे दे मालिक मैं जितने दूर निकल जाऊं इस नगर से उतना अच्छा बात मालिक को भी समझ में आई बात तर्कपूर्ण थी अर्थपूर्ण थी मौत यहीं आएगी भाग जाने दो उसका प्यारा नौकर था उसने अपना सबसे तेज घोड़ा दे दिया और कहा कि तुझे सैकड़ों मील दूर ले जाएगा सूरज डूबते डूबते उस दिन उस नौकर ने ना तो भोजन लिया न पानी पिया रुका ही नहीं भागता ही गया घोड़े पर भागता ही गया घोड़े पर और घोड़ा अद्भुत था सैकड़ों मील दूर लेके पहुंच गया शांत जब सूरज डूबता था उसने दूर एक बगीचे में जाके घोड़े को एक वृक्ष से बांधा घोड़े का पीठ थपथपाई थपाई और कहा प्यारे घोड़े तू सच में ही अद्भुत है तू तीर की चाल से चला तू मुझे इतने दूर ले आया मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और तभी फिर वही काली मौत उसके कंधे पे हाथ रखी और उसने कहा धन्यवाद मैं भी करती हूं तेरे घोड़े का तू ही नहीं क्योंकि मैं परेशान थी क्योंकि तेरी मौत इस झाड़ के नीचे होनी थी और मैं चिंतित थी कि तू समय पे पहुंच पाएगा या नहीं लेकिन तू आ गया घोड़ा तेज कहीं भागो कितनी ही तेजी से भागो बच न पाओगे जब तक मौत है तब तक भय है लेकिन जिसने ब्रह्म को जाना उसने जाना अमृत को अमृत को जानते ही भय विदा हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का पश्चाताप करने का मौका ही नहीं मिलता इसलिए भी भय विदा हो जाता है अब उसके जीवन में कोई पश्चाताप नहीं रह जाता तुम एक काम कर लेते हो फिर पछताते हो नहीं करते तो भी पछताते हो तुम्हारी दुविधा बड़ी तुम्हारा द्वंद बड़ा मुश्किल भरा करो तो मुसीबत ना करो तो मुसीबत अगर क्रोध नहीं करते हो तो पछताते हो इसलिए पछताते हो कि लोग क्या सोचेंगे कि उसने मुझे गाली दी और मैं जवाब भी ना दिया लोग मुझे सोचेंगे कमजोर हूं कायर हूं नपुंसक अगर जवाब देते हो क्रोध करते हो तो फिर ग्लानी पकड़ती है कि ये मैंने क्या किया ये कैसा मैंने पागलपन किया ये कैसा मैं क्षुद्र व्यवहार किया लोग क्या कहेंगे तुम जो भी करते हो पश्चाताप आता है लेकिन ब्रह्मज्ञानी को जिसने धर्म को अनुभव किया है उसे कोई पश्चाताप नहीं कोई मौका ही नहीं पश्चाताप का क्योंकि मैंने यह काम शुभ किया यह भी उसे ख्याल नहीं कि मैंने यह काम अशुभ किया यह भी उसे ख्याल नहीं कि मुझसे यह पाप हो गया यह भी चिंता नहीं कि मुझसे यह पुण्य हो गया यह भी अहंकार नहीं असल में धर्म की उस परम ज्योति में व्यक्ति तो विलीन हो जाता तिरोहित हो जाता है मैं भाव तो बचता नहीं इसलिए भयभीत कौन हो परमात्मा ही शेष रह जाता है अब उसकी जो मर्जी करे शुभ करे अशुभ करे मुझे क्या लेना देना है धर्म को जानने वाला व्यक्ति जो करता है वही आनंद से करता है क्योंकि वह स्वयं तो करने वाला होता ही नहीं उसके भीतर से परमात्मा ही करता है